आश्रम में आने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और आज विशेष अभिनंदन श्री त्रिपाठी जी का न केवल वे बहुत दिनों बाद आए हैं लेकिन वो दीक्षित होकर आए हैं उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद पहली बार भी आश्रम में आ रहे हैं इसलिए हमारी विशेष सब की ओर से बधाई और शुभकामनाएं गुरुकृपा अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है न तो गुरुकृपा की कोई परिभाषा है न गुरुकृपा की कोई सीमा गुरु कृपा असीम होती है कृपा हम सब लोग जानते हैं अगर हमारे सामने भिखारी आ जाता है उस पर भी हम कुछ कृपा कर देते हैं लेकिन कभी ये नहीं कहते भैया कि तू मालिक बन जा मैं तेरे जगह चले जाता हूं पर गुरु की कृपा कुछ ऐसी होती है पारस पत्थर का नाम सबने सुना पर नहीं। वो लोहे को सोना बना देता है पर कभी ऐसा सुना कि पारस पत्थर लोहे को पारस पत्थर बना देता है वो खुद की स्थान की से कोने देता है लोहे को सोना बना लेगा वो पारस पत्थर नहीं बनाएगा लेकिन गुरु वो कृपा करता है कि वो आपको पारस पत्थर बना देता है और जो आत्मतत्वों का अनुभव है जो सेल्फ रियलाइजेशन है जो अपने आप की पहचान है वही सर्वोच्च कीमती चीज है जो इस संसार में पाई जा सकती है उससे ज्यादा कीमती वस्तु इस संसार में उपलब्ध नहीं है और इसीलिए गुरु पारस पत्थर है और न केवल वो पारस पत्थर है आपको कभी सोना बना के रोक नहीं देता वो आपको भी पारस पत्थर बना देता है आपको भी वो आत्म आत्मतत्व का अनुभव दे देता है इसलिए हम सब उस गुरु को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरुदेव की असीम कृपा से हम कई बार उपकृत हुए हैं और उनकी कृपा सदा हम पर बनी हुई है उसी छत्रछाया के नीचे और विशिष्ट बात है कि हम यहाँ जितने लोग एकत्रित होते हैं या होते आए हैं उन सब पर गुरुदेव की सतत कृपा है और उस कृपा के बिगैर हमारे यहाँ आने की ना तो प्रेरणा होती ना अवसर मिलता है। उस कृपा के हम सब बराबरी के हकदार हैं कुछ अवसरों पर ऐसा भी मौका आया जब दादागुरु से सीधे बातचीत होने का अवसर मिला यह अवसर बहुत सीमित क्षणिक होते थे और उन अवसरों पर जो आरंभ में वो बात करते थे तो हम उनको सुन के उसके महत्व को ना जानते हुए थोड़ा सा स्मरण करते थे और अक्सर वो बात आई गई हो जाती थी लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अमूल्य मोती हैं जिन्हें सहेजा जा सकता है अब तो वर्तमान में कम से कम पिछले चार वर्ष से उनसे कोई सीधी वार्तालाप नहीं हो पाई लेकिन जब जो हुई थी और अंतिम रूप से जब कुछ प्रेरणा थी तो उन्होंने कुछ जो शब्द बोले थे वो कुछ मेरे डायरी में आज मुझे मिल गए जो मेरे लिखे तो मैं सोचता हूं कि आज हम सब उसका लाभ लें और उसके बाद अपनी स्पंदकारिका की चर्चा फिर से शुरू करें एक बार बाबा ने कहा कि बेटे किसी भी हालत में घर नहीं छोड़ना जब तक घर में आसक्ति है घर नहीं छोड़ना चाहिए दो चार वर्ष घर में ही अनासक्त रहने के बाद ही सन्यास लेना चाहिए क्रोध में या अनुकूल परिस्थितियों के न होने पर घर छोड़ना एक बात है और अनासक्त होने पर घर छोड़ना अलग यह उनका एक वक्तव्य था वो किसी एक व्यक्ति विशिष्ट के लिए नहीं था लेकिन यह जनरल बात उन्होंने बताई थी कि कई लोग क्रोध करते हैं घर में कुछ समस्या आ जाती है और वो गुस्सा करके संन्यास लेते हैं कुछ रखा नहीं संसार में सार बीबी अनुकूल चलती नहीं मां अनुकूल चलती नहीं बच्चे अनुकूल चलते नहीं और वो एक एकाएक घर से क्रुद्ध होकर संन्यास लेता घर से बाहर जाता है ना ये सचमुच में संन्यास नहीं है इसको कुरुदेव पलायन बोलते हैं समस्याओं का सामना करने के बजाय तुम समाज से तो पलायन कर रहे हो तो पलायन कभी संन्यास का स्वरूप नहीं ले सकता क्योंकि हृदय में तुम्हारी जो मोहग्रस्तता मूर्ता अभी गई नहीं है बाबा ने कहा था मनोर्भव ये उनका सदा का एक ब्रह्म वाक्य था जो सदा सब शिष्यों को बोलते थे कि मनोर्भव संस्कृत के शब्द का मतलब है मनुष्य बनो मनुष्य बनो बेटे हमारी परंपरा मनुष्य बनने की है देवता बनने की नहीं जीवन के अंतिम पड़ाव पर निगाह रखकर जीवन का हर कार्य करना ही मनुष्य बनना है जब उन्होंने बोला था उसको नोट कर लिया उस समय यह प्रेरणा नहीं हो कि वास्तव में हम क्या बोल रहे हैं मनुष्य बनने का क्या मतलब कि हम तो मनुष्य ही मन में प्रश्न उठा कि हम मनुष्य हैं और कैसे मनुष्य बने कि मनुष्यता की कैसी परिभाषा ये प्रश्न मन में उठा मन में ही रह गया लेकिन एकाएक एक दिन हमारे को घर आए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चलो खरगोज चलते हैं। कितनी दूर है हमने कहा सौ किलोमीटर कितनी देर लगी हमने कहा कार से ही कोई एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे डेढ़ घंटे तो बोले भोजन के उपरांत चलते हैं हम भोजन के उपरांत चले वहां पर पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप से गुरुदेव के शरीर में बाबा का आवेश था इस चीज को हम किसी भी तरह से मिस नहीं कर सकते थे छोड़ नहीं सकते थे उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया वो प्रवेश करते ही एक उपलब्ध आसन में बैठ गए और बैठते ही उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला तुमको जानना था ना कि मनोर्भाव का क्या मतलब मैं बताता कागज पेन लो और लिखो पेन तो थी लेकिन कागज नहीं था तो एक किताब हाथ में थी उस किताब के पिछले भाग पर लिखना शुरू कर दिया गया मतलब तुमने कभी उल्टे बाजे बचते सुने उल्टे बाजे हम उनको बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको बाजे गाजे से ले जाते हैं शमशान भूमि में उसको हम उल्टे बाजे बोलते बोले उल्टे बाजे बजते सुने कहा बाबा तो स्मशान भी गए होंगे स्वाभाविक के कई बार गए बोले चिता की अग्नि के दर्शन भी करे होंगे तो निश्चित चिता की अग्नि का दर्शन करें किनकी चिताओं के दर्शन किए कई तो परिजनों के मित्रों के रिश्तेदारों के दादाओं के कई लोगों के चिताओं के दर्शन करें बोले आप अपनी चिता के दर्शन करो और यही मनोर्भाव है स्वयं की चिता के दर्शन करो और तुम मनुष्य बनोगे मनुष्य बनने के लिए अपने अंतिम पड़ाव पर जब तक तुम्हारी नजर नहीं है तुम मनुष्य नहीं बन सकते वो बोलते थे हनुमान जी का चित्र मां दुर्गा का चित्र शंकर का चित्र बोले चार चार आने में बाजार में मिलते हैं यह तुमको मनुष्य नहीं बना सकते इनके दर्शन करने से तुम मनुष्य नहीं बनोगे मनुष्य बनना है तो स्वयं की चिता के प्रतिदिन दर्शन करो सुबह उठने के बाद सदा अपनी चिता का स्मरण करो उसके बाद अपने दिन का आरंभ करो क्योंकि वो एक ऐसा परम सत्य है आपके जीवन का अटल सत्य है जिससे न तुम बच सकते हो न भाग सकते हो और समय बीतता जा रहा है इस बात का एहसास तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता कि समय बीतता जा रहा है बाबा ने कहा था स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाना अक्षय यज्ञ है एक दिन प्रश्न उठा था गुरुमंडल में हमारे कि बाबा पाप क्या है और पुण्य क्या है किसे हम पाप की श्रेणी में डालें और क्या हमारे लिए पुण्य है तो बाबा ने कहा था कि स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाना अक्षय यज्ञ है और स्वयं सुख उठाकर दूसरों को दुख पहुंचाना घोर पाप बाबा कहते थे आध्यात्म में दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं जीव और हृदय मधुर वचन जीव से और सदाचार हृदय से यही नर और नारायण का फर्क है यही नर को नारायण बना देता है और जीव में कटुता हो और हृदय में उत्साह तो व्यक्ति पतित हो जाता है इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जीव और हृदय उसके मित्र भी हैं और जीव और हृदय उसके शत्रु भी हैं एक दिन वो बोले कि हे महाकाली के शिशु इसी फितर पर चलना कि ठीक होने पर तह दिल से तारीफ करना और जरूरत पड़ने पर निष्ठा कोच आपत्ति करना अध्यात्म के क्षेत्र में तुम्हारी कालजयी उपस्थिति के लिए तुम्हारे गुरु प्रयास करें क्या गुरु ने प्रयास किया तुम काली से प्रार्थना करो तुम्हारे भीतर एक लावा पल रहा है उसे बाहर निकलने की सशक्त प्रेरणा तुम्हें गुरु देंगे और तुमसे शब्द लिखवाएंगे या तुम पर शब्द उच्चारित करवाएंगे क्या तुम्हारे गुरु ने ऐसा किया तुम काली से प्रार्थना करो समय निकला जा रहा है इस बात को स्पष्ट तह रेखांकित करो इस बात को शिद्दत से महसूस करना जब घोर निराशा घेरे दुखों का वज्रपात हो तभी तो स्मरण रखना चाहिए इस संसार के कणकण में गतिशीलता है हर चीज बनी है तो बिगड़ती भी है और कोई चीज बिगड़ी है तो है बनेगी भी हमारे अनुसार न तो कोई चीज बनेगी और ही हमारे अनुसार बिगड़ेगी हर चीज बनती बिगड़ती हुई नजर आती है बेटे जब निराशा के क्षण घेर ले दुखों का वज्रपात हो तब ही तो स्मरण रखना चाहिए हम सब परम सत्ता के नियमों में बने हैं बेटे कभी मत सोचना कि तुम अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो तुमको अपने आप को बहुत बार बहुत जगह बोना महसूस करना होगा कई बार महसूस करोगे तुम बहुत बोने हो बहुत छोटे हो गए बेटे देखो अधिकांश लोग आज 10-10 घंटे रोज कार्य करके अपने को सुखी बनाने में लगे हैं लेकिन क्या वो सुख हासिल कर पाएंगे गणित नहीं समझते दुख का वज्रपात अपना ही कमाया हुआ है भावी यात्रा में दुखों का वज्रपात कमाते जा रहे हो सीधा सरल नियम है कर्म करना है वो तो हमारे बस में है लेकिन उसका फल भोगना वो फिर हमारा कर्तव्य है कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है हमें नहीं दिखे हमको ना समझ में आए यह अलग बात है बेटे मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब तुम बुरा कार्य करने के बाद इसी जन्म में यहां अभी दुखों के वज्रपात के रूप में जब फल सामने आते हैं तो उससे बचने की कोशिश करते हो जो गुनाह कर चुके हो उनके मल से तो नहीं उनके फल से तो नहीं बचा जा सकता जो गुनाह प्रतिदिन कर रहे हो उनके फल से भी नहीं बच सकोगे तुम रोज क्या कर रहे हो तुमको हासिल क्या हो रहा है एक व्यवस्था काम कर रही है इसे समझ लो व्यवस्था कायम है वह भंग नहीं होगी भगवंतों को खोजते रहो उनसे मिलते रहो उनको देखो तो घोर निराशा के क्षणों में हंसने की मुस्कुराने की क्षमता मिलेगी बाबा ने कहा कि ज्ञान क्या है भगवती की सर्वत्र सदैव उपस्थिति का नाम ही ज्ञान है जब तुम देखोगे कि भगवती ही सर्वत्र उपलब्ध है तो यही ज्ञान है सच्ची दोस्ती मुलाकात की मोहताज नहीं हुआ करती यह अलग अलग कालखंडों में छोटी छोटी बातें जो कही गई हैं। वर्ष में चार बार आराधकों के साथ मिलजुल कर बैठो समझ बूझ चर्चा किया करो महाकुल का संदेश गुरुदेव की तुम पर अनुकंपा है करुणा बरसाना धैर्य मत छोड़ना धैर्य देना गम ख्वारी हमदर्दी व बंदा नवाजी तुम्हारी दौलत है गुरु दक्षिणा द्रव्य नहीं ना खुदा बन जा किसी को कहीं जगह न मिले तो अपना आंचल अपनी छत्र छाया अपना आसरा दे देना गुरु दक्षिणा द्रव्य नहीं स्वयं तर जा दूसरों को तार दे खुद समझ जा दूसरों को समझा दे जो चाहे उसे अपना हाथ पकड़ा दे अपना दामन थमा दे और आंचल में छुपा ले यही गुरु दक्षिणा है बहुत कठिन कार्य है मेरा तर्पण कर दे मुझे संतृप्ति दे दे मुझे मनस्त तृप्ति दे दे मेरे अरमान रह गए कुछ दिल के दिल में रह गए हर वर्ष एक बार तो एक बार तो डाकौर हुआ पूर्णिमा को मत जाना तीन रात तो डाकोर में ठहरो पहली रात दुआ करो मेरे बंदा नवाज मुझे तसल्ली दे दे दूसरी रात दुआ करो कि मुझे करार दे दे और तीसरी रात दुआ करो कि मुझे अनासक्ति दे दे इस तरह कुछ जो भिन्न भिन्न कालखंडों में बाबा ने बातें कही थी और जो स्मरण में थी जो लिख ली थी उस समय में वो आपके सामने आज मैंने रखी डाकौर बाबा की प्रिय स्थली थी इसलिए डाकौर के बारे में बोलते थे लेकिन कई स्थित कई स्थल होते हैं जो हमारे अपने अनुकूल होते हैं कई हमारे कुलदेवियों के स्थल होते हैं कई हमारे इष्ट देवताओं के स्थल होते हैं और उन स्थलों पर आपको अपनी एक विशेष प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा मिलती है उन स्थलों के महत्व को कम करके नहीं आका जा सकता क्योंकि कई स्थल ऐसे होते हैं जहां पर ऊर्जा का प्रबल स्रोत होता है और उस जगह पर जाने के बाद आपके अंदर आध्यात्म को समझने की प्रबलतम क्षमताओं का विकास होता है प्रार्थनाओं का स्वरूप भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सांसारिक उथल पुथल हमारे माथे में जो शांत हो जाए फिर दूसरा मुझे आत्मबल प्राप्त हो मुझे करार दे दे और तीसरा फिर मुझे अनासक्ति दे, दे जीवन में मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मैं घर से भाग जाऊं मेरे अपने सब जिम्मेदारियां करते हुए बाबा यही कहते थे कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्या है लेकिन मुझे अनासक्ति दे, दे। आसक्ति रहेगी तब तक मूर्ता बनी आसक्ति ही मूर्ता है आसक्ति गई तो मूर्ता गई बाबा का दर्शन अपने आप में बहुत विशिष्ट था कई बातें ऐसी थी जो सर्वसामान्य लोग एकाएक समझ नहीं पाते थे उन बातों को लेकिन जब उनकी बातों के मर्म में उसके गर्भ में जब जाया जाता था तो बातें उभर ठीक से समझ में आती थी कि उनके हृदय में सर्वे भवंतु सुखी रह की भावना थी वो सब लोगों को आपस में सौहार्द और प्यार से रहने का और इस संसार में औरों को सुख देकर स्वयं दुखी हो लें लेकिन दूसरों को सुख दें इस भावना से वो जीना चाहते थे और अपने शिष्यों से भी यही उम्मीद करते थे अब हम अपने स्पंद कारिका पर आते हैं जो हमारा अभी स्पंद कारिका पढ़े चले जा रहे हैं स्पंद कारिका के तीन अध्याय हैं अभी हमारा पहला अध्याय करीब करीब अंतिम चरण में है जो तो प्रथम निश्चंद बोलते हैं निश्चंद का मतलब होता है धारा तो इसकी तीन धाराएं हैं प्रथम निश्चंद द्वितीय निश्चंद और तृतीय निश्चंद तो जो हम प्रथम निश्चंद पढ़े जा रहे हैं इसका नाम है स्वरूप स्पंद पहली धारा का नाम है स्वरूप स्पंद और स्वरूप स्पंद में अभी तक हमने जो सूत्र पढ़ लिए हैं उनको यथा समय हम पुनः फिर से पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल अपन उससे आगे बढ़ते हैं देखो उसको तो संयेप में थोड़ा सा पढ़ लें उसको तो समझ में आता जाएगा उतार व्यवस्थित जम जाएगा अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम कार्यता क्षय्यम पुनरक्षयम पढ़ा था इस सूत्र का मतलब है कि दो अवस्थाएं हैं जो कार्य जो हमको दिखाई देती है सृष्टि और एक है कर्तव्य जो सृष्टि को करने वाला इसमें कार्यता क्षय नहीं कार्यता जितनी है वो क्षय हो जाती है टेबल बनी है तो क्षय हो जाएगी आश्रम बना है तो अंतिम रूप से धूल में मिल जाएगा कुछ भी जो भी रचना है चाहे वो सूर्य चंद्र तारे हो वो सब कुछ अंतिम रूप से वापस क्षय हो जाएंगे सबके जीवन काल अलग अलग है ना एक जीव का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक का हो सकता है और सूर्य चंद्र के अरबों बरस हो सकता है लेकिन सभी क्षय के लिए भागी है उन सबका क्षय होना तय है तो कार्यता क्षयी कर्तव्य पुनरक्षय लेकिन जो करता है इसका वो अक्षय है किसी को जैसे गीता में क्षेत्रों और क्षेत्रज्ञ की तरह बताया गया है ये सब क्षेत्र है उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्रज्ञ स्वयं अजन्मा है निराकार है और वो कभी समाप्त नहीं होता और जितना क्षेत्र है वो बदलता भी होता है क्षय भी होता है कार्योन्मुख प्रयत्नो यह केवलम स्वयत् लुप्यते तस्मिन अस्मित बुध अरे केंद्र को ध्यान में रखे बगैर अगर हम उस चेतना को ध्यान में रखे बगैर अगर हम ध्यान करते हैं और अपने आप को खोने की कोशिश करते हैं तो हम अत्यधिक भय से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि भय से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम निरालंब हो जाते हैं जैसे एक नाव उसको हम छोड़ दें यात्रा के लिए लेकिन न हमारे हाथ में अगर पतवार हो और न ना वो नाव किनार से बंधी हो तो उसमें बैठने वाला यात्री भयग्रस्त हो जाएगा क्योंकि उसके पास अपने आप को बचाने का कोई सीधा सीधा सा तरीका उसे सूझेगा नहीं ये बातें उन्हें इस संदर्भ में बताएं कि कई ध्यान की पद्धतियां जो चेतना को ठीक से प्रखरता से नहीं समझाती और उस चैतन्य के उस केंद्र के बंधन को छोड़ के मात्र मैं कुछ नहीं हूं शून्य की तरह अगर हम ध्यान करते हैं कि मैं शून्य हूं तो निरालंब होने से वो भयभीत हो जाता है कि उसका आलम जब तक केंद्र से नहीं है तब तक वह भय से मुक्त नहीं हो पाता पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि जब हमारी एप्सोल्यूट आइडेंटिटी हम जानते हैं निरपेक्ष पहचान है हमारी कि हम वास्तव में कौन है तो वह एप्सोल्युट आइडेंटिटी हमें हर भय से मुक्त कर देती है क्योंकि जैसे ही हम केंद्र की यात्रा करते हैं और केंद्र तक पहुंचते हैं उस समय सब कुछ हमें अपना दिखाई देना लगता है उस समय हमारा भय की कोई कारण निर्भय निर्वेर और जैसे ही हम उससे दूर होता है तो हमारी आइडेंटिटी रिलेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। इस बार पर पिछली बार भी अपन ने चर्चा की थी कि जैसे केंद्र है और एक सर्कल है उसके आरे हैं जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं या जैसे साइकिल की ताड़ियां होती इस तरीके के आरे होते हैं लेकिन जहां एक्सल में केंद्र में अगर हैं तो हमको पूरे पहिए के हम स्वामी हैं उस पहिए के धारक हैं और उस पहिए की हर ताड़ी के आधार हैं और उस पूरे पहिए के घूमते रहने पर भी हम शांत चित्ते एक जगह स्थिर हैं और वो जगह हम निर्भय हैं लेकिन हर ताड़ी की स्थिति यह होती है कि दूसरी ताड़ी से उसकी स्वयं की तरह पहचान नहीं है अन्य की तरह पहचान है उसको तेजी से घूमने का भय है टूटने का भय है गिरने का भय है और इसी तरह जब हमारी एक्सॉलिड आइडेंटिटी होती है केंद्र उस समय हम निर्भय निर्वेयर हो जाते हैं और जब हमारी पंजी की ओर यात्रा होती है हम आरे में होते हैं तब हमारी इंडिविजुअलिटी होती है जब हमारी रिलेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी पहचान तब होती है जब हम दूसरों को पहचानते हैं एक हम अपने आप को अकेले में पहचानते हैं और एक हम अपने आप को समाज के नजरिए से पहचानते हैं समाज के नजरिए में मैं कौन हूं मैं पढ़ा लिखा हूं मैं डॉक्टर हूं ये मेरी उम्र है मैं किस गांव का रहने वाला हूं इस देश का निवासी हूं इस जात का हूं इस धर्म का हूं इत्याहिट है मेरी ये सब चीज मेरी रिलेटिव आइडेंटिटी है या सापेक्षिक पहचान है मेरी इन पहचान के द्वारा मैं पहचाना जाता हूं लेकिन ये पहचान सापेक्षिक है मेरे निरपेक्ष पहचान ये नहीं इन सब में बदलाव आ सकता है किसी के लिए मैं ऊंचा हूं तो किसी दूसरे के लिए मैं ठीकना हूं मेरे से ऊंचे लोग हैं वो ठीक हैं मैं किसी के लिए पढ़ा लिखा हूं तो किसी के लिए मैं अनपढ़ की तरफ हो सकता हूं मैं से बहुत ज्यादा विद्वान आदमी के सामने बहुत बोना हो जाऊंगा अगर मैं उत्तर का रहने वाला हूं किसी दक्षिण वाले के लिए तो दक्षिण वाले के लिए मैं उत्तर का निवासी नहीं हूं दक्षिण का इसलिए हमारी ये सारी पहचान सापेक्षिक है कोई सी भी ऐसी पहचान नहीं है जिस पहचान पर हम कह सके कि हां ये मेरी अंतिम पहचान है किसी के लिए मैं बड़ा हूं तो किसी के लिए छोटा हूं तो ये सारी सापेक्षिक पहचान हमें भय में डाल देती है न तो यो अंतर मुखो भाव सर्वज्ञत्व गुणास्पदम तत्व लोप कदाचित सन्य से अनुलंबना यही ना केंद्र की जानकारी मिलती है केंद्र की पहचान होती है तो एक हमको आलंबन मिल जाता है एक सहारा मिल जाता है एक स्थिरता की पहचान हो जाती है जिस स्थिरता के आधार से हम स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं इसके आगे जो आएगी बात कि स्थित प्रज्ञता क्या है तो स्थित प्रज्ञता बिना केंद्र के आलंबन के नहीं आती। या हम केंद्र जो बोलते हैं वो हमारी अपनी चेतना है जो सर्वोच्च स्तर तक उठी हुई है जो सार्वभौम चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सार्वभौम चेतना है उसी चेतना को हम केंद्र बोलते हैं उसी चेतना को हम संवित भी बोलते हैं उसी को हम सेल्फ भी बोलते हैं उसी को हम शिव भी बोलते हैं सोपलब्धि सततम त्रिपद अव्यविचारणी, नित्यम सै सुप्रबुद्ध से तदाद्यंतरे अपर ज्ञान की उपलब्धि सतत है अव्यविचारिणी जिसमें कोई रुकावट नहीं है तस्वोपलब्धि सततम फिर आप जागते हो सोते हो स्वप्न देखते हो अवस्था में हो हर अवस्था में वो उपलब्धि आपकी अपनी सतत बनी रहती है इसमें जो दूसरी लाइन है नित्यम से आज सुप्रबुद्ध से अपरस्यतु। तदरस्य प्रबुद्ध योगी को निंद्रा और स्वप्न के बीच की जो संधिकाल है प्रबुद्ध योगी की बात हो रही है उसमें उस संधिकाल में क्षणभर के लिए चेतना का अनुभव होता है लेकिन प्रबुद्ध योगी वो है जिसे गुरु कृपा की जरूरत है जिसे सत्संग की जरूरत है जिसे ज्ञान की जरूरत है और सुप्रबुद्ध जो है उसे कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि तो वो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है ज्ञान ये स्वरूपिणिया शक्तिया परमायुत पदद्वय विभूर भाति तद्यंत्र तू चिन्मय अब इसमें इसको भी हम वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन संक्षेप में इसको भी आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमारी समापन की दिशा में हम आगे बढ़ते चले जाए जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो शक्ति का स्वरूप ज्ञात वस्तुओं के रूप में होता है जो हमको दिखाई दे रही है जो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की अनंत किस्म की वस्तुएं दिखाई दे रही है उन रूपों में होता है तो आज हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शक्ति का स्वरूप है चाहे वो आश्रम की दीवार हो चाहे ये चटाई हो ठीक है? और भी कोई वस्तु तो हर वस्तु शक्ति का स्वरूप है जो जागृत अवस्था में दिखाई दे रही है लेकिन जब हम स्वप्न में देखते हैं या जब हम निंद्रा में होते हैं तो उस समय शक्ति का स्वरूप ज्ञान के रूप में होता है वहां पर वास्तव में अवस्तु नहीं लेकिन उस समय वस्तुओं का ज्ञान है कहां पर सब्वस्था में है वस्तुओं का ज्ञान है जो वस्तुओं के अनुपस्थिति में भी वो सपना का ज्ञान हमें होता जाता है वास्तविकता की कि कितना होता जाता है उस समय हम नहीं जानते कि हम स्वप्न देख रहे हैं लेकिन उस समय हमें वास्तविकता में स्वप्न में वस्तुओं का ज्ञान होता चला जाता है वो ज्ञान रूप से शक्ति हमारे सामने होती तीसरी अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो चिन्मात्र के रूप में हम मतलब उसको चिन्हित रूप से खाली शक्ति के दर्शन होते हैं इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम उठते हैं तो हम सोने के अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं। क्या तो आज तो बिल्कुल घोड़ा बेच के सोया तो पता ही नहीं था सो के उठा जब मेरे को तो संपत्ति बैठ रही थी कि कब सोया था कहां सोया था और बड़ी आनंद आया है, तो सोने के बाद उठने के बाद बड़ी तृप्ति मिली सोने की तो यह तृप्ति किसको मिली यह आनंद किसको आया उस चिन्ह मात्र चैतन्य वो आनंद आया अन्य अगर सोने के वक्त अगर हमारा चैतन्य भी सो गया होता तो आनंद कौन लेता इसलिए हमारा जो चैतन्य है वो कभी सोता नहीं है हमारे भीतर एक चेतन शक्ति जो हमें वास्तव में अस्तित्व में लेकर खड़ी है वो सदा जागृत होती है उसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं सदा उच्छलमान होती है सदा उत्साहित रहती है कभी भी वो निरुत्साहित नहीं होती वो शक्ति निंद्रा में, निंद्रा, में भी, भी। निंद्रा में भी निंद्रा में भी निंद्रा में भी है ना तो चिन्मात्र रूप से होती है उस समय ज्ञान भी नहीं है ज्ञान रूप में भी नहीं वस्तुओं के रूप में तो ही नहीं स्वप्न में मात्र ज्ञान रूप में थी लेकिन स्वप्न के बाद हम निंद्रा में होते हैं तो वह चिन्मात्र रूप से होती है ना? उपलब्ध होती है लेकिन उस समय उसका प्रभाव चूंकि कुछ भी नहीं होता वो शांत रूप में अपने आप की उपस्थिति दर्जा कराती रहती क्यों कि जब हम जागते हैं तो हमें वो जागने का सोने का स्मरण निश्चित रूप से होता है कि हम अच्छे बहुत लंबे सोली और बहुत अच्छी नींद आई है ना बहुत आनंद आया वो आनंद लेने वाली जो शक्ति थी वो चिन्मात्र रूप में उपलब्ध थी लेकिन चौथी इससे बड़ी आगे की जो अवस्था है वो वह अवस्था है वो माया से मुक्त है जो इन समस्त वस्तुओं में विचारों में ज्ञान में वो सब में मात्र शक्ति का दर्शन करती है। वो अवस्था है उस अवस्था में विकल्प ज्ञान अपने आप में नष्ट हो जाता है लेकिन दोनों में क्या व्यवहार दोनों में चिन्हवस्था है चिन्मात्र अवस्था ज्ञान में तूर्यावस्था में भी है और निंद्रावस्था में भी है लेकिन निंद्रावस्था में जैसे ही हम जागते हैं वैसे ही भिन्नता के ज्ञान में फिर गोते लगाने लगते हैं भिन्नता का ज्ञान वापस हमारे को घेर लेता है उसी अंधेरे में फिर चले जाता है लेकिन सूर्य अवस्था में हम सतत उस ज्ञान में रहते हैं वो फिर हम चाहे जागृत में हो स्वप्न में हो सुषुभ्त में हो वो हर अवस्था में वो ज्ञान प्रसरित हो जाता है सूर्य अवस्था का मतलब वो होता है कि जब योगी ध्यान करता है सतत प्रयास करता है उस पर गुरु कृपा होती है उस पर प्रभु कृपा होती है उस पर शिव कृपा होती है और अनुग्रह के बाद उसके हृदय में जब स्थायी भाव से ये बात प्रवेश कर जाती है कि जो कुछ है वो शक्ति का स्वरूप है और मेरा ही विकास है मैं भी चिन्मात्र हूं वही सर्वोच्च शक्ति जो स्वतंत्र शक्ति हूं और उसी का ये समस्त विकास है जो रूप में भी दिखाई देता है विचारों में भी दिखाई देता है निंद्रा में चिन्मात्र रूप से भी होता है लेकिन ये सब कुछ जो है इसमें जो भिन्नता है वो नकली है और वास्तविक जो उसमें असलियत है वो वह चिन्मात्र रूपता है अब हमें ये जान लिए लेकिन ये जानकारी खाली यहां तक बैठी यहां तक उतरती है कि जहां उसके अनुकूल व्यवहार करने लगते हैं और उस बात को ठीक से गहरे से समझने लगता है लेकिन वह यहां तक उतरती है जब हमको उसके अनुसार ही अपना चलना बैठना उठना सोना और और लोगों से व्यवहार करना अपने आप उसी रूप में होने लगता है और वो हमारा नेचर बन जाता है जब हमको इस बात के स्मरण नहीं करवाना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं यह भी सब शक्ति रूप जब स्मरण करने की जरूरत नहीं होती स्थायी भाव बन जाता है जैसे अभी आपकी मातृभाषा जो भी है आपको अगर नींद में कोई आंख जोर से अगर थप्पड़ मारा तो जोर से चिल्लाओगे तो अपनी मातृभाषा में चिल्लाओगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अंग्रेजी में बोलने लग जाओगे ऐसे भले अंग्रेजी झाड़ लो चाहे जितनी, तो जब आप रोगे चिल्लाओगे तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाना चोट पा क्योंकि वो हमारा यहां नेचर है कभी मन में कोई विचार आएगा किसी के प्रति कोई भावना आएगी तो मातृभाषा में ही आएगी क्योंकि वह हमारा एक नेचर है और इस तरह से जब हमारा ये नेचर बन जाए तो जब हम इसको सब इसी रूप में देखने लगे तो वो, भी वो ही वही तूर्यावस्था है स्वप्न अवस्था में शरीर में रहती है चेतना तो सदा हमारे शरीर में भी रहती है और से चेतना का विकास है जो शरीर में रहती है वो आप केंद्र बोल सकते होना इसका आगे और थोड़ा सा अच्छा वर्णन मिलेगा जो हम सुषुम नाड़ी बोलते हैं सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी इसके आखिरी आखिरी में आएगा अभी तेईस चौबीस पच्चीस में श्लोक में है लेकिन वो रहती है हमारे शरीर में और वास्तव में हमारे शरीर सृष्टि का एक छोटा संस्करण है जैसे हमने बताया कि हमारे अपनी जो चेतना है व्यक्तिगत चेतना ये शिव का छोटा संस्करण है हमारे शरीर जो है शिव का छोटा संस्करण है ये सृष्टि का छोटा संस्करण है हमारा शरीर इस शरीर में वो सब कुछ है जो इस सृष्टि में इस सृष्टि में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो इस शरीर के अंदर पहले से उपलब्ध है इसका और थोड़ा सा व्याख्यापन समय के साथ करेंगे तो ये बात स्मरण रखिएगा अपन जरूर इस बात पर इस पॉइंट पर फिर से आएंगे गुणाधि स्पंद निश्चिंदा सामान्य स्पंद संश्रेय लब्धात्म लाभ सततम स्वर्ग परिपंथिन अब हमको क्या है कि जितनी धाराएं दिखाई देती हैं केंद्र से निकलती हुई जितने आरे दिखाई देते हैं वो सत्व गुण के रज गुण के तम गुण के अलग अलग गुणों की धाराएं हमको केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन उन सब स्पंद प्रवाहों को सामान्य स्पंद का आधार है केंद्र क्या है उसका आधार है और अभी हमने पहले अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि स्पंद दो तरह के हैं सामान्य और विशिष्ट स्पंद जब शिव संसार का निर्माण करता है उस समय निर्माण करते वक्त उसका कितना भी विस्तार होता चला जाए वो जानता है कि मेरा ही विस्तार हो रहा है और मुझसे मिला अलग कुछ भी नहीं है ये क्या है सामान्य स्पर्ध और जब वो वापस सृष्टि को अपने आप में समेटता है उस समय भी उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है यह सब कुछ मैं ही हूं जैसे मैंने हाथ फैलाया तो मैं जानता हूं हाथ मेरे ही है और मैंने हाथ भीतर कर लिए तो भी मैं जानता हूं कि ये मैं ही हूं मुझसे अलग कुछ भी नहीं तो यह सब है जब वो ज्ञान पूर्णता में रहता है माया के वशीभूत नहीं होता उसको बोलते हैं सामान्य स्पंद लेकिन जब यथास्थिति बनी होती है भिन्नता का ज्ञान प्रसरा होता है सृष्टि यथास्थिति बनाए रखती है उस समय जो स्पंद होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट <coughs> स्पंद विशिष्ट स्पंद तब होता है जब विशिष्ट रूप धरके शक्ति अपना अलग, अलग अलग अलग अलग विशिष्ट रूपों में उपलब्ध होती है तो वह विशिष्ट स्पंद जब हर जगह हमें भिन्नता दिखाई देती है और वह है विशिष्ट स्पंद तो जितनी गुण धाराएं हैं भिन्न भिन्न गुणाध स्पंदन तो सामान्य स्पंद है लेकिन उसका सबका आश्रय सामान्य स्पंदन है भिन्न भिन्न ताड़ियाँ दिखाई देती है लेकिन उन सबका आश्रय वही केंद्र है और जिसने इस ज्ञान को जान लिया लब्धात्म लाभ जिसने आत्मलाभ हो गया जिसको जिसने अपनी इस बात को जान लिया यानी जिसने जानने लोग ज्ञान जान जानने योग्य ज्ञान को जान लिया उसका कोई शत्रु नहीं बन सकता क्योंकि उसका शत्रु कैसे बनेगा क्योंकि वो, वो ही अपना ही विकास है जैसे ये मेरा हाथ दूसरे हाथ का शत्रु तो बन ही नहीं सकता है ना मेरी आंख दूसरे आंख के नाराज से नाराज तो नहीं होगी क्योंकि मेरा जब अपना ही विकास है तो कुछ तो मेरा कोई शत्रु नहीं होगा ये इसका एक संक्षिप्त परिचय था अब अप्रबुद्धि स्थिति स्थगनोद्यता अब यहां पर अपन समझ लें कि हमने एक नाम पढ़ा था एक बार अज्ञाता माता का जो सदा इस संसार को चलाने के प्रति उद्दत होती शिव के आज्ञा से उसकी सर्वोच्च शक्ति जब संसार बना लेने के बाद विशिष्ट स्पंद जब स्वरूप में आता है तो उस विशिष्ट स्पंद को बनाए रखने में हमेशा उदित रहती हमेशा वो एक व्यक्ति के मन में भी सदा इस बात के प्रति आकर्षण पैदा करती रहती है कि देखो संसार का काम करो और काम आई करो और ज्यादा संग्रह करो और ज्यादा सुख भोगो इतना सुख भोग किया कम है और भोगो और भोगो है ना और ऐसा करते करते करते करते उसका जीवन का नष्ट कर देते उसके बाद में उन्हीं भोगों के परिणाम स्वरूप एक नया शरीर फिर उसको दे देती है और फिर उसको सदा ये प्रेरणा देती रहती है ये ये प्राप्त कर लो ये प्राप्त कर लो इसको पछाड़ दो उसको हरा दो इससे आगे बढ़ जाओ ये सुख भोग लो वो सुख भोग लो जैसे ही वो कभी आध्यात्मिक ओर मुड़ने की कोशिश करता है तो पूरा तीन सौ डिग्री से घुमा के वापस उसका मुंह फिर परदी की तरफ कर देती इस, इस शक्ति को हम अगर आप ध्यान से समझें हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इसका अनुभव नहीं किया हुआ से हम हर एक ने अनुभव किया है अज्ञाता माता का कि जब भी हम कभी आध्यात्मिक दिशा बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बच्चे की शादी है निपटा दें फिर यह करेंगे हर तरह से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं, कहीं वो अज्ञाता माता आपको गोल गोल घुमा के वापस तो यही हमारा यह अप्रबुद्धि स्थिति स्थगनोदयता लेकिन ये जो गुणों के प्रवाह हैं जितने केंद्र से निकलने वाले सदगुण रजगुण तमोगुण के जो प्रवाह हैं उन सबको सामान्य स्पंद का आधार है लेकिन इसके बावजूद वो आपके संसार की स्थिति को बनाए रखने के प्रति उद्यत होते हैं। वो वो नहीं चाहते कि उसको वापस संकोच में चले जाए या कोई उसमें से एक भी ताड़ी ऐसी हो जो निकल के अलग हो जाए वह आपको सतत अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखने की ओर उद्यत रखती है पातंती दुरोत्तारे उसको गिराती पातयंती यानी उसको गिराती है है ना? दुर्गम रास्ते पर दु, दुरुत्तारे ने दुर्गम रूप से पार करने लायक घोरे ना? घनघोर संसार वर, वर्तमनी संसार यानी सृष्टि और वर्तमन का मतलब होता है संस्कृत में रास्ता तो वो आपको इस संसार के दुर्गम रूप से पार किए जाने योग्य रास्ते पर गिरा देती है पटक देती है तो आप जैसे ही किसी सरल रास्ते पर जाने की कोशिश करते हो हमको कठिन दिखाई देता है केंद्र का रास्ता सचमुच में आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक सरल रास्ता है लेकिन वो हमको घनघोर रास्ते पर पटक देती है जैसे ही हम कोशिश करते हैं इधर आने की वह हमको ऐसे घुमा के क्या करती है वापस, वापस उस घनघोर रास्ते पर पटक देती तो है तो पातयंती दुरुत्तारे ना दुर्गम रूप से पार किए जाने योग्य घोर रास्ते पर संसार के सृष्टि के रास्ते पर पटक देती है ये किसकी किसकी गुण बताए जा रहे हैं गुण अज्ञात मात्र के है ना और यहां पर वो नाम उन्होंने क्या दिया है गुणादि स्पंद तो गुणादिस्पंद किसको इस प्रकार से करते हैं जो अ प्रबुद्ध है जिसके हृदय में आध्यात्मिक के प्रति अभी कोई आकर्षण नहीं है उसका आकर्षण अभी भी उस परिधि की तरफ है जो उसको ललचा रही है कि ये चाहिए मुझे ये चालू इतना कमा लूं इतना पालू इतना सुख भोग लूं और इस सुख को अपने कब्जे में कर लू कभी कभी हम निश्चित रूप से इस चक्र में फंस जाते और कभी कभी नहीं अक्सर और कभी ऐसा लगने लगता है कि बस बस इतना सुख भोग लें उसके बाद हम सब कर लेंगे लेकिन कभी उस सुख से तृप्ति मिलते देखिए क्या उस सुख से कभी तृप्ति मिलती नहीं क्योंकि जितना सुख पाता है आदमी उतना अतृप्ति बढ़ती चली जाती है क्योंकि हर परिधि के बाद एक बड़ी परिधि सामने खड़ी होती ये सत्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उतना ही बड़ा सत्य है कि हर परिधि के बाहर जो परिधि होगी उससे बड़ी होगी है ना तो जितना सुख भोगा उसके बाहर जो सुख दिखाई देता है उससे बड़ा दिखाई देता है इसका आकर्षण और ज्यादा होगा और उतना सुख भोगा तो उसके बाहर उससे और ज्यादा आकर्षित करने वाला सुख दिखाई देगा इसलिए उन सुखों के आकर्षणों की कोई सीमा नहीं होती और ये आकर्षणों का कारण है वही है, क्या माता गुणादि जो आपको संसार की स्थिति को यथा स्थिति बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध है तो यह किसके लिए होता है जो अप्रबुद्ध है ना लेकिन जो प्रबुद्ध है वो सोचता जरूर है कि मैं कहां जा रहा हूं क्या मिलेगा क्या मेरे को इस सुख को भोगने के बाद वापस पलटने की प्रेरणा है अगर है तो फिर आज ही क्यों नहीं पलट जाऊं क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने दस पचास बार इतिहास को जाकर के देखेगा सीमावलोकन करेगा और पीछे देख के समझ लेगा कि मैंने कितनी बार सोचा कि इतना सुख भोगने के बाद अब पलट जाऊंगा लेकिन मैंने फिर उसके बाद किसी और अगले सुख की ओर अपने कदम बढ़ा लिए तो क्या इसका कोई अंत है अगर नहीं तो फिर मुझे आज ही पलट जाने में क्या तकलीफ है तो इस तरीके की प्रबलतम भावना किसके मन में पैदा होती है प्रबुद्ध की है ना लेकिन उस प्रबुद्ध को अब चाहिए अनुग्रह अब चाहिए गुरुकृपा अब चाहिए शक्तिपात यहां पर गुरु की जरूरत है हम कहते हैं सबके गुरु क्यों नहीं है सब क्योंकि हम में से जब तक प्रबुद्धता हृदय में न होगी आधार आकर्षण नहीं होगा तो जब तक हृदय के अंदर उस केंद्र के प्रति ललाईता नहीं होगी वहां पर जाने की योजना नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में प्रबुद्धता पैदा नहीं होगी तब तक आपके राह में कभी गुरु अपने आप नहीं आएंगे गुरु अपने आप आएंगे राय में इस बात की चिंता छोड़ दो कि हम गुरु को ढूंढना कौन से गांव जाए आपको कभी गुरु को ढूंढना किसी गांव जाने की जरूरत नहीं है गुरु आपके राह में अपने आप आ जाएगा और गुरु किस रूप में आएगा किस देश से आएगा किस दिन आएगा ये वही तय करेगा शिव तय कराएगा क्योंकि अनुग्रह ऐसी चीज है जो आपके केंद्र की राह में अपने आप मिलती इस बात का वादा हर आध्यात्मिक ग्रंथ करता है गीता ने भी कहा है तुम मेरी ओर आओ तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुमको दस कदम खींच लूंगा मेरी ओर आओ तो लेकिन तुम जब मेरी ओर आना ही नहीं मंजूर करोगे दूर दूर जाओगे तो फिर यह भी कहता है कि किसी बुद्धि में भेद पैदा मत करो जो इधर जा रहा है उसको जाने का क्योंकि किसी की बुद्धि में भेद पैदा करके जबरदस्ती उसको किसी रास्ते पे नहीं लाया जा सकता क्योंकि तो जब तक उसका हृदय में उसके प्रति आकर्षण नहीं है उसको आप जबरदस्ती उस राह पे लाने की कोशिश भी करोगे वो नहीं आए अभी हम कहेंगे नहीं अभी आश्रम आया तो उसे को पकड़ के बुला दो तो अगली बार नहीं आएगा वो क्यों आएगा क्योंकि उसके प्रति आकर्षण नहीं है तो क्यों आएगा तो यह प्रभु कृपा है हम पर कि हम यहां बैठे हैं एकत्रित हैं और हमारे मन में इस बात की भावना है कि हमको कुछ तो मिलेगा कुछ तो मोती हम यहां से निकाल के ले लेंगे और कुछ ना कुछ एक न एक दिन आएगा जिस दिन हमारे हृदय के अंदर शिवत्वता का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा जिस दिन हमारे हृदय के अंदर इस भेद भावना से हम मुक्त हो जाएंगे तो इसी भावना को लेकर हम यहां पर बैठते हैं तो यह प्रबुद्धता है जो हमको आध्यात्मिक को आकर्षित करती है अब और जो हमको ये जो गुणादि स्पंद है इसमें इसकी व्याख्या दे रखी है कि गुणाधि ही माया के जनक है और वही माया जो ब्रह्मकारिणी शक्ति या पावर ऑफ इलूजन है वही माया कला विद्या राकाल नियति नाम की पट्टियां आपके हाथ पे बांधती चली जाती है आपके करने की क्षमता कम कर देती जानने की क्षमता सीमित कर देती अल्पज्ञ बना देती है आपको पूर्ण तृत्ति से अतृप्त तो बना देती और आपको समय में बांध देती है और अंतरिक्ष में भी बांध देती है लिमिटेशन इन स्पेस लिमिटेशन इन टाइम लिमिटेशन इन दी सेटिस्फेक्शन लिमिटेशन इन कैपेसिटी टू डू और लिमिटेशन इन नॉलेज इस तरीके से वो पांच तरीके की आपके ऊपर जाल फेंकती है इस तरीके से वो शिव से आपको जीव बना देती है और इसी जीव को हम पशु बोलते हैं तब पशु बोलते हैं जब हम माया के आधीन होते हैं यही पशु है और वो पशुपति होता है जो आपको इस माया से बाहर खींचने के लिए सतत प्रयत्नशील है और सच ये है ये उसका एक छोटा सा खेल है और ये जो आ रहे हैं जो केंद्र तक जाते हैं है ना ये वो है इसकी तुलना हम कर सकते हैं गोताखोर से जिसके कमर में एक तार बना है जो ऊपर से जुड़ा है कि मुझे कुछ हो जाता है तो ऊपर खींच लेना मतलब मिनिमम रिस्क पे हूं मैं नीचे जा रहा हूं खूब समुद्र में गोता लगाने लेकिन इसके बाद भी अगर मुझे कोई समस्या हो तो मैं ऊपर खींच लेगा और सचमुच में ये जो तार है वो है हमारी विवेक शक्ति जो हम विवेक से कई बार ये सबके बावजूद कि खूब सुख मिलना है और सुख मिलने की संभावना है खूब धंधा बिजनेस चल रहा है उसके बाद भी मन लग गया था किसी का अध्यात्म में जो क्योंकि ये विवेक शक्ति उसकी विवेक शक्ति से और पुरुषार्थ बिना विवेक शक्ति के नहीं हो सकता तो इसलिए विवेक शक्ति हमारे अंदर रहने वाला शिव शिव ने अपने आप को हमारे भीतर विवेक शक्ति के रूप में वरदान दिया है कि तुम्हारे पास एक वो तार है जिससे तुम मेरे तक वापस आ सकते हो तुमको संसार में कितनी भी दूर भेज दू लेकिन तुम्हारे पास एक औजार दिया एक चाबी दी है उस चाबी का उपयोग करते तुम वापस केंद्र के यात्रा कर सकते हो तुम उससे कभी अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि केंद्र से अलग है वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं केंद्र से अलग कोई चीज होती ही नहीं सततम उद्युक्त स्पंद तत्व तो विविक्त जागृते वो निजम भाव न चीरणादि गति अब जो कोई भी प्रबुद्ध स्पंद तत्व तो की अभिव्यक्ति के लिए प्रति समय अथक प्रयत्न करता है उसे संक्षिप्त काल में ही वो ज्ञान मिल जाता है आत्मज्ञान मिल जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है न चीरणांद गचती उसको बहुत समय नहीं बीतेगा ये फिर शास्त्र का वादा है प्रॉमिस है ईश्वर का कि तुम्हें अगर सतत प्रयत्न करेंगे आप तो आपको जागृत हो या ना जागते हुए भी आपको ये सब कुछ अपना दिखाई देगा मतलब सूर्य की बात ही नहीं कर रहा है वो कितनी सुंदर बात है कि आपको यह भी नहीं कह रहा है कि रोज समाधि लगा लगा कि बैठ जाओ और बेहोश हो जाए उसके बाद ही तुमको दिखाई देगा कि तुम सब खुशी हो नहीं जागते जागते भी इस संसार का जो कुछ भिन्नता है उसके बीच में अभिन्नता दिखाई देने लग जाएगी सब कुछ मित्रवत हो जाएगा और तुमको अभय दान मिल जाएगा तुम्हारे सारे भय मिट जाएंगे ये कब हो सकता है तुमको जैसे ही निजभाव की प्राप्ति होगी और नेरनाधिगति आपको इसके लिए बहुत लंबे समय इंतजार करना नहीं पड़ेगा उसके लिए करना आपको क्या है सतत प्रयास और सतत प्रयास कर रहे हैं। सतत प्रयास और इस प्रयास के अंदर और ज्यादा निरंतरता ले आए और जितना हो सके हम घर पर भी इस बात का प्रयास करें उस प्रयास के लिए अपन कई बार बात करें कि शांत चित्त होकर ही सोचें इसके आगे और बहुत अच्छे तरीके से कुछ और विधियां भी आगे आने वाली है भी इसके अंदर इसी इसी निश्चिंद में किस तरीके से ऐसा हो सकता है देखो इसके आगे पद अतिक्रुद्ध प्रहष्टो व किम करो मिति मां प्रश्न अतिक्रुद्धो प्रवष्टो व किम करो धावतवा यत पदम गचे त्र स्पन्द प्रतिष्ठित यह अगला सूत्र जो है बावीसवा यह आपको यह बताता है कि जब आप अतिक्रुद्ध हो बेहद गुस्से से आसमान साथ में पा तो साथियों आसमान पे पारा चढ़ बोलते हैं ना एकदम एकदम गुस्सा आ गया कोई बात पर ना अब हमको क्या है कि हमारी जो सामान्य इंसानी प्रवृत्तियां हैं उन्हीं प्रवृत्तियों का आश्रय लेके भी हम इस आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं अरे ये क्या है शाक्त उपाय है अरे हम अपनी ही शक्तियों का उपयोग उस कार्य के लिए ले सकते हैं जो हमारा अभिष्ट कार्य है कई तरह से हम मतलब व्याख्या कर सकते हैं। जैसे एक फास्ट बॉलर ने बहुत तेज गेंद फेंकी हमने मात्र उसको टच कर दी ताकत लगाई नहीं और वो बाउंड्री के, के पार चली गई है ना हमने उसी की ताकत जो वो क्या चाहता था कि आप बाउंड्री के पार गेंद को नहीं भेजो इसलिए वो आप आउट करना चाहता था लेकिन हमने उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया हमने तो खाली यूं कर दिया है वो गेंद बॉन्ड्री के बाहर चलेगी उसी की ताकत से हमने अपना काम बना लिया वो उसका काम बनाना चाहता था ताकत हमने उसकी इस्तेमाल करी काम हम अपना बना लिया तो ऐसी अज्ञात माता की जो एक ताकत है जो आपको संसार की ओर धकेल पड़ी है और संसार में आपको कभी क्रोध देती है कभी गुस्सा देती है कभी सुख देती है कभी हर्ष देती है कभी योग देती है तो इन भावनाओं की ताकत को हम आध्यात्म हाँ में अपने केंद्र की ओर की यात्रा में सहायक बना सकते इसी ताकत इसी उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे फास्ट बॉलर वाली जो बात अभी ये थी तो ये जो ये जो अत्यंत ऊर्जावान उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है ज्वालामुखी फट जाता है ऊर्जा का जैसे एक क्रोध आया तो समय क्रोध में हमारे एक जबरदस्त ज्वालामुखी अंदर फटता है तो अति क्रोध यानी अति प्रसन्न या तो हम अति क्रुद्ध हो या अति प्रसन्न हो वह किम करोती वृष्ण या हम कभी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं अब क्या करें कितव्यूढ़ किंग कर्तव्य मूर्ण जाते हैं एकाएक बैठा और सामने एकदम आ गया शेर तो क्षण भर को हम भागने के पहले हमारे पैर जाम हो जाते हैं किसका सामना करें या भागें या हमारे विचारों की गति थम से जाती है तो हावनवा यह पदम क्या भागे? तो इस तरह की जब परिस्थितियां आती है जब हम किन कर्तव्यपूर्ण हो जाते हैं जब हमें यह नहीं समझ में आता है कि भागे की सामना करें कभी कभी हम बेहद खुश हो जाते हैं कभी कभी बेहद क्रुद्ध हो जाते हैं तो इन परिस्थितियों में एक बड़ी अजीब सी चीज होती है उसको बोलते हैं शक्ति प्रत्यस्त मित्र इसमें शक्ति का जो प्रसार है केंद्र से जो सतत शक्ति का प्रसार केंद्र से परिधि की तरफ होता रहता है जो संसार को चलाता है केंद्र से शक्ति निकलती है और संसार की तरफ परिधि की तरफ जाती रहती है और इसी भाव में हम सब बेहतर चले जाते हैं उसीलिए हमारा ध्यान हमेशा परिधि की तरफ होता है क्योंकि हम इस भाव में सतत परिधि तरफ जाते हैं और ऊर्जा का बहाव केंद्र से निकलती है और वो ऊर्जा परदे की तरफ ले जाती है और उस बहाव में हम भी बेहतर चले जाते हैं और कुछ लोग इस बहाव के विरुद्ध दिशा में चल के केंद्र में आते हैं ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि शक्ति स्वयं उल्टी दिशा में बहने लगती है कुछ क्षण के लिए शक्ति स्वयं उल्टी दिशा में शक्ति प्रत्यस्त में दशा इसलिए बोलते हैं कि शक्ति स्वयं विपरीत दिशा में बहने लगती जिस वक्त आप अतिक्रुद्ध हैं जब आप बेहद प्रसन्न हैं जब आप जिन कर्तव्य विमूढ़ हैं, उस समय शक्ति आपकी विपरीत दिशा में लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उस समय हमको जागरूक रहना पड़ेगा जागरूकता कैसे आएगी यह गुरुकृपा से आएगी आत्मचिंतन से आएगी आत्मस्वरूप चिंतन से आएगी जब हम स्वरूप चिंतन करेंगे तो हम जब बहुत क्रुद्ध होंगे उस समय भीतर भीतर हमारे भीतर चैतन्य जो होगा अति आनंदित होगा क्योंकि आनंद हमारा मूल स्रोत है ना आनंद हमारा मूल स्वभाव है उस स्वभाव से हम कभी विल हो ही नहीं सकते नहीं। नहीं। तो क्या होता है कि जैसे एक पुराने बिल्डिंग का मलवा पड़ा हुआ है उसमें एक सरिया है उस सरिया के ऊपर सीमेंट चिपकी हुई है ईट के टुकड़े चिपके हुए हैं ना सीमेंट कॉन्क्रीट का सरिया है लेकिन आप जब उसके ऊपर जोर से प्रहार करते हो तो सीमेंट अलग हो जाती है सरे अलग हो जाता है। तो ये प्रहार है उस समय जब अतिक्रुद्ध हो आप, आप अपने आप के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं जब उस क्रोध की अग्नि में अपने आप को अंदर की तरफ महसूस करो कि हम उसके भीतर मात्र आनंद स्वरूप है शांत हैं प्रसन्न है और इससे हम अलग हैं ये क्रोध हमारे ऊपर छाया हुआ है और उस समय हमें एकाएक क्षणभर के लिए शक्ति प्रत्यक्षित दशा में जबकि शक्ति विपरीत दिशा में दौड़ने लगती है क्यों दौड़ती है वो प्रतिध्वनि की तरह वापस आती है उस समय हमें अपने अपने स्वभाव का अनुभव क्षण भर के लिए बिल्कुल और आप उस मन को अपने से कर सकते हो क्योंकि मन तुम नहीं हो तुम मन नहीं हो तुम बुद्धि नहीं हो तुम शरीर नहीं हो ये बात हम कई बार कर चुके हैं और जानते हैं कि मन हमारा बिलोंगिंग है हमारा सेवक है हमारा अनुचर है बुद्धि भी हमारी अनुचर है ये शरीर भी हमारा अनुचर है हम चाहेंगे इस शरीर को वहां ले जाएंगे हम चाहेंगे वो सोचेंगे हम चाहेंगे वैसा महसूस करेंगे क्योंकि हम इस मन के इस बुद्धि के शरीर के मालिक हैं और यह जो मालकियत है इसको हम भूल जाते हैं कभी कभी लेकिन ये जो वास्तविक मालकियत है हमारी उस मालकीत को अब उस वक्त हम प्रखरता से सामने ला देते हैं कि हम मन नहीं है तू क्रोध हो रहा है मैं देख रहा हूं आनंद ले रहा हूं तेरी क्रोध का है ना।, ना।, ना लेकिन मैं इस समय अत्यंत शांत हूं दोनों के बीच में जब डिफरेंस क्लियर हो जाता है देखो इस बोर्ड पर मैं अगर सफेद शाही से लिखूंगा तो कुछ दिखाई देगा आपको नहीं दिखाई देगा इस बोर्ड पर मैं काली शाही से लिखूंगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा और एक हल्की हरी शाही से लिखाई देता थोड़ा दिखाई तो देता है पर बहुत अच्छा दिखाई देता है तो संसार में जितनी घटनाएं होती हैं वो हल्की शाही से लिखी होती है या उसी रंग से जो संसार का रंग है इसलिए हमको दिखाई नहीं देता कि सत्य क्या है सत्य इसलिए दिखाई नहीं देता लेकिन क्रोध की दशा में मुझमें और संसार में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है बोर्ड जो है व्हाइट और मेरी शाही काली मेरा अंतिम जो स्वभाव है अंतरिम स्वभाव है जो मेरा इंटरनल रियल नेचर है वो है शांत आनंद प्रसन्नता का और मेरा मन और मेरा संसार बेहद अप्रसन्न क्रोध के आग में जलता हुआ तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो गया तो दोनों के बीच में भेद करना मेरे लिए आसान हो गया कि मैं एक शांत शीतल प्रसन्न आनंदित स्थिर और कभी ना नष्ट होने वाला तत्व और मुझ पर आरोपित मेरा मन बेहद क्रुद्ध आग में जलता हुआ और संसार की दिशा में भागता हुआ लड़ाई करने को उद्धत ये सब कुछ है तो हमारे आप कॉन्ट्रास्ट कितने क्लियर हो गए जब सामान्य परिस्थिति में मैं जब लोगों से व्यवहार करता हूं तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता कोई भेद नहीं होता उस समय उस समय हमको शक्ति के दर्शन नहीं हो पाते लेकिन अतिकृत कंडीशन में अतिकृत परिस्थिति में हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है कि हमारे अपने रियल नेचर में और इस मन में दोनों के बीच में आप जमीन आसमान का फर्क हो गया वैसे के वैसे अति अति हर्ष की स्थिति में प्रवृष्ट कंडीशन में प्रवस्त स्थिति में क्या होता है कि वो समय मन अतिहर्षित अति प्रसन्न लेकिन यहां ध्यान रखें हमारा जो अंतरिम स्वभाव है वो हर्ष का नहीं आनंद लगा है दोनों में बहुत फर्क है क्योंकि हर्ष एक उबाल है जो वापस शांत हो जाए अगर आपको दस लाख रुपए मिल गए जो मिलने की उम्मीद नहीं थी तो हर्ष तो आया लेकिन हमको यह भी मालूम है कि दस लाख अगर खो जाएंगे यही हर्ष दुख में परिवर्तित हो जाएगा अगर ये दस लाख रुपए किसी ने चुरा लिए तो फिर दुख में पर्वत तो ये परिस्थिति में हम फिर जानते हैं कि हमारा तो मूल स्वभाव आनंद का है शीतलता का है प्रसन्नता का है स्थिरता का है और हमारे बीच में ये जो उबाल आया है वापस ले जाए इसलिए फिर एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाता है तो जितने उबाल हैं हमारे मन के प्रसन्नता के दुख के किंग किंग कर्तव्य के इन सारे उबालों के बीच में हम अपने चिन्मात्र स्वभाव को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं और यह मात्र गुरु कृपा से होता है कि हमको यह बात हमारे जीवन में बैठ जाए और हम इसका प्रयास करना शुरू कर दें कि जब क्रोध होता है तो हम क्रोध के साथ बह जाते हैं हम अपने आप को क्रोध बना लेते हैं जब क्रोध में हैं तो हम अपने आप को क्रोध बना लेते हैं कि हम क्रोध हैं लेकिन उस वक्त तो अगर हम क्रोध को देखें तो क्षण भर के लिए हमको शक्ति प्रत्यक्ष में दशा में अपने चिन्मात्र स्वभाव के दर्शन होंगे ही क्यों होंगे क्योंकि उस समय शक्ति उल्टी दिशा में बह रही है बहुत आसानी से आपको वो एक समुद्र में बहते बहते एक ऐसी लहर आएगी जो वापस आपको किनारे में पटक जाएगी वो एक शक्ति प्रसन्न में तथा इसे बोलते हैं जो क्षणभर को शक्ति उल्टी बहती और फिर वापस इतने बहने लग जाती शक्ति कभी शांत नहीं बैठती सतत बाहर बहती रहती है लेकिन क्षणभर को उल्टी बहती और वापस फिर अपनी दिशा में बहने लग जाती तो उस उल्टी दिशा में बहने वाली शक्ति का सहारा लेकर आप वापस केंद्र में क्षणभर में आ सकते हैं और उसका एहसास क्षणभर को कर सकते हैं और उस क्षण का विस्तार कर सकते हैं उस क्षण को और विस्तार दे सकते हैं क्योंकि जब आपको एक अनुभव आ जाता है तो उस अनुभव को उस आनंद को आप विस्तार दे सकते यह बातें खाली कोरिकल्पनाएं नहीं है इसलिए प्रैक्टिकल बात है तंत्र के अंदर कभी कोरिकल्पनाएं या खाली व्याख्याओं या भाषणों से बात नहीं होती ये खाली प्रैक्टिकल अनुभव है अगर आप कभी करें तो जीवन में ऐसे मौके तो अक्सर आएंगे जब बहुत प्रसन्न होंगे बहुत दुखी होंगे या बहुत क्रोधित होंगे या कि कर्तव्य मूढ़ होंगे तो इन भावनात्मक उद्योगों के बीच में अपने आपकी परिस्थिति को है और इनको बाहर से उड़ी हुई चीज़ जाने और दोनों के बीच के कंट्रास्ट को दोनों के बीच के भेद को देखें तो उस परिस्थिति में आप अच्छी तरह से इस चिन्मात्र स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं ये अभी जैसे अपनी मातृ तरह की कैसे करेंगे तो वो उसी का जवाब है कि किस तरीके से हम अपने चित मातृ स्वभाव का अनुभव कॉन्ट्रास्ट से कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में कॉन्ट्रास्ट नहीं आते शक्ति इधर धीरे दिर धीरे बह रही और हम भी उसके साथ चले जा रहे हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता क्या हो रहा जब शक्ति एक लहर की तरह उल्टी दिशा में बहने लगती है और हमारा अपना स्वभाव और हमारे मन के स्वभाव के बीच में जमीन आसमान का फर्क होने लगता है तो उस समय हमें वो अनुभव प्रबलता से हो सकता है यदि हम उसके प्रति जागरूक हैं, हम वो बात को जानते ही नहीं और जागरूक ही नहीं है तो फिर हम अपने आप को क्रोध में बहा ले जाते हैं हर्ष में बहा ले जाते हैं फिर हर्ष से वापस आते हैं फिर रोने बैठ जाते हैं क्रोध में जाते हैं फिर पछताने बैठ जाते हैं कि कहां क्रोध कर बैठा यार गलत कर दिया गलत कर दिया क्रोध में उसको मार दिया और आप सजा भुगत रहे हैं तो कुल मिला के उस समय हम क्रोध के साथ बह जाते हैं हर्ष के साथ बह जाते हैं और उसका परिणाम तिर हम उसी सांसारिक अवसाद में फिर फंस जाए लेकिन उस समय अगर हम जागरूक रहें तो हमको अपनी वास्तविक परिस्थिति का अनुभव क्षणमात्र के लिए हो सकता है और फिर उस क्षण को हम विस्तार दे सकते हैं कैसे दे सकते हैं ये भी फिर आ जाएगा इसलिए आज का अपन कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं